संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व कर्ण वध के समाचार से प्रसन्न हुए युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा राजा धित्राष्ट्र और गांधारी का शोक तथा कर्ण पर्व के श्रवण का महात्म संजय कहते हैं राजन इस प्रकार जब कर्ण मारा गया और कौरव सेना भाग खड़ी हुई तो भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को छाती से लगा बड़े हर्ष के साथ कहा पार्थ इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था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 यहाँ ठहर नहीं सके फिर छावनी में ही चले गए अतः हमें उन्हीं के पास चलना चाहिए अर्जुन ने बहुत अच्छा स्वीकार की फिर भगवान ने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया छावनी पर पहुंचकर वे अर्जुन को साथ लिए राजा युधिष्ठिर से मिले राजा उस समय सोने के पलंग पर सो रहे थे श्री कृष्ण और अर्जुन ने प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया उन दोनों की प्रसन्नता देख कर्ण को मारा समझ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 तथा नकुल सहदेव भी कुशलते हैं महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि हो रही है यह भी बड़े आनंद की बात है आज पुत्र के सारे शरीर में हुए हैं और वह भूतल पर पड़ा हुआ है इस अवस्था में आप अपने शत्रु को चलकर देखिए महाबाहो अब आप पृथ्वी का अकंटक राज्य भोगिये भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर धर्मराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले देव की नंदन यह बड़े आनंद की बात हुई आप थे तभी अर्जुन कर्ण को मार सके हैं यह आपकी बुद्धि का ही प्रसाद है इसमें आश्चर्य की की कोई बात नहीं है यह युधिष्ठिर ने दाहिनी बांह पकड़ ली फिर दोनों से कहा नारद जी ने मुझे बताया था कि अर्जुन और श्री कृष्ण पुरातन नरनारायण ऋषि है तत्व श्री व्यास जी ने भी कई बार इस बात की चर्चा की थी कृष्ण आपकी ही कृपा से ये पांडुनंदन अर्जुन सत्रों का सामना करके विजय पाते गए हैं जिस दिन आपने युद्ध में अर्जुन का सार्थी होना स्वीकार किया उसी दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्ष की विजय ही होगी। पराजय नहीं जब भीष्म द्रोण तथा कर्ण जैसे वीर आपकी बुद्धि से मारे जा चुके हैं तो बाकी लोगों को जो उन्ही के अनुयायी है मैं मरे हुए के समान ही मानता हूँ जो कहकर राजा युद्धि सोने से सजाए हुए रथ पर बैठकर श्री कृष्ण तथा अर्जुन के साथ रणभूमि देखने को चले वहा पह पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नर रत्न कर्ण सैकड़ों बाणों से छिड़ा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है उस समय सुगंधित तेल से भरकर हजारों सोने के दीपक जलाए गए उन्हीं के प्रकाश में सब लोगों ने कर्ण के शरीर पर दृष्टिपात किया उसका कवच छिन्न हो गया था और शरीर बाणों से विदिन्न हो चुका था कर्ण को पुत्र सहित मरा हुआ देख राजा युशिष्ठिर पुनः श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कहने लगे गोविंद आप वीर और विद्वान होने के साथ ही मेरे स्वामी है आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों सहित राजा हो गया राधानंदन कर्ण को मारा गया सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा पुरुषोत्तम आपकी कृपा से हम लोग कितार्थ हो गए बड़ी खुशी की बात है कि गांडीधारी अर्जुन की विजय हुई इस प्रकार राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा की उस समय नकुल सहदेव नकुलंचाल और शिखंडी ने तथा पांडव पांचाल और संजय योद्धाओं ने महाराज का अभ्युदय हो ऐसा कहकर युधिष्ठिर का सम्मान किया फिर श्री कृष्ण और अर्जुन का गुणगान करते हुए वे बड़ी प्रसन्नता के साथ शिविर की ओर चले गए राजा धित्राष्ट्र आपके ही अन्याय से यह रोमांचकारी संघार हुआ है अब क्यों बारंबार सोच कर रहे हैं वह संपाण जी कहते हैं अप्रिय समाचार सुनते ही राजा धित्राष्ट्र मूर्चित होकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति जमीन पर गिर पड़े इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और बहुत विलाप करती हुई कर्ण की मृत्यु के शोक में डूब गई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 वे चुपचाप बैठे रह गए जो मनुष्य कर्ण और अर्जुन के इस युद्ध यज्ञ का स्वाध्याय करता है सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप है अग्नि वायु चंद्रमा और सूर्य भी यज्ञ के ही रूप है अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का त्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन सुनता या पढ़ता है वह समस्त लोगों में पहुंच सकने वाला और सुखी होता है तथा उसके ऊपर भगवान विष्णु ब्रह्मा तथा शंकर जी संतुष्ट होते हैं इस पर्व के स्वाध्याय से ब्राह्मण को वेद पाठ का फल मिलता है क्षत्रियो को बल तथा युद्ध में विजय की प्राप्ति होती है वैश्यों को धन बढ़ता है और शुद्ध निरोग एवं स्वास्थ्य संपन्न होते हैं इसमें सनातन भगवान विष्णु की महिमा का गान हुआ है